पतंजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय योग के आदि आचार्य योग के आदि आचार्य हिरण्यगर्भ हैं हिरण्यगर्भ सूत्रों के आधार पर जो इस समय लुप्त है पतंजलि मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया है योग दर्शन के चार पाद योग दर्शन के चार पाद हैं और एक सौ पंचानवे सूत्र हैं समाधि पाद में इंक्यावन साधना पाद में पचपन विभूतिपाद में पचपन और कैबल्यपाद में चौंतीस पहला समाधिपाद जिस प्रकार एक निपुण क्षेत्रज्ञ सबसे प्रथम सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है इसी प्रकार श्री पतंजलि महाराज ने समाहित चित्त वाले सबसे उत्तम अधिकारियों के लिए सबसे प्रथम समाधिपाद को आरंभ करके उसमें विस्तारपूर्वक योग के स्वरूप का वर्णन किया है सारा समाधिपाद एक प्रकार से निम्न तीन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है योगश्चित वृत्ति निरोध योग चित्त के वृत्तियों का रोकना है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम तब वृत्तियों के निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति होती है वृत्ति सारूप्यमितरत्र दूसरी स्वरूपावस्थिति से अतिरिक्त अवस्था में दृष्टा वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है चित्त बुद्धि मन अंतकरण लगभग पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हैं जिनका भिन्न भिन्न दर्शनकारों ने अपनी अपनी भाषा में परिभाषा में प्रयोग किया है मन की चंचलता प्रसिद्ध है शिष्ट के सारे कार्यों में मन की स्थिरता ही सफलता का कारण होती है शिष्ट के सारे महान पुरुषों की अद्भुत शक्तियों में उनके मन की एकाग्रता का रहस्य छिपा हुआ होता है नेपोलियन के संबंध में कहा जाता है कि वह इतना एकाग्र था कि रणभूमि में भी शांतिपूर्वक सहन कर सकता था किंतु ये सब एकाग्रता के बाह्य रूप हैं योग के अंतर्गत मन के दो प्रकार से रोकना होता है एक तो केवल एक विषय में लगातार इस प्रकार लगाए रखना कि दूसरा विचार न आने पावे इसको एकाग्रता अथवा संप्रज्ञा समाधि कहते हैं इसके चार भेद हैं पहला वितर्क किसी स्थूल विषय में चित्तवृत्त की एकाग्रता दूसरा विचार किसी सूक्ष्म विषय में चित्तवृत्त की एकाग्रता तीसरा आनंद अहंकार विषय में चित्तवृत्त की एकाग्रता चौथा अस्मिता अहंकार रहित अस्मिता विषय में चित्तवृत्त की एकाग्रता इसकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक ख्याति है इसमें चित्त का आत्माध्यास छूट जाता है और उसके द्वारा आत्म स्वरूप का उससे पृथक रूप में साक्षात्कार होता है किंतु योग दर्शन इसको वास्तविक आत्म स्थिति नहीं बतलाता है यह भी चित्तहीन ही की एक वृत्ति अथवा मन का ही एक विषय है किंतु इसका निरंतर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थिति में सहायक होता है उपरयुक्त विवेक ख्याति भी चित्त ही की एक उच्चतम सात्विक वृत्ति है इसको नेति नेति यह वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है यह आत्मस्थिति नहीं है इत्यादि रूप पर वैराग्य द्वारा हटाना मन का दूसरी प्रकार से रोकना है इसके भी हट जाने पर चित्त में कोई भी वृत्ति न रहना अथवा मन का किसी विषय की ओर न जाना सर्ववृत्ति निरोध असंप्रज्ञा समाधि है इसके विस्तार पूर्व व्याख्या योग दर्शन में ऐसा स्थान की जाएगी